Oh, the glory of your glory, your amazing glory श्रुद ज ब्रह्मि वर्ततेपत्जनापण स्मृत अतो वक्षपणीयता न जायते किंचिज्जान समंततः घटा आत्माकाशवीवैर्घटाशोदि घटादी वातवेदर्शनम घटादीषु प्रलीनसु यथा आकाशे संप्रलीय ओ अप्रच्युत हो गए जब तत्व का ज्ञान हो जाता है तो जिसको ज्ञान हुआ और जिसका ज्ञान हुआ ये दोनों जुदा जुदा नहीं होते माने जानने वाला ही तत्व है जब स्वयं तत्व है तो अपने तत्वपने से वो चुप्त कैसे होगा वो गिरेगा कैसे तब फिर उसमें न लोक लोकांतर का गमन है न पुनर्जन्म है न सुखी सुखीपना है न दुखी दुखीपना है न पापी पापीपना है न पुण्यात्मा बना है ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि मूर्छा सब बदलती रहें और भासती रहें और वो ज्यो का क्यों कर्म करके जो फूलता है और कर्म करके जो पटकता है कोई काम किया तो सूख गया और कोई काम किया तो अभिमान से फूल गया तो ये अपना महत्व तो, तो नहीं हुआ ना ये तो कर्म का महत्व तो हुआ ऐसे तो भोग से भी लोग खुश होते हैं और भोग न मिलने पर दुखी होते हैं बढ़िया कपड़ा मिला पहनने को बहुत खुशी किसी दिन बढ़िया नहीं मिला तो बहुत दुखी तो जैसे भोग जो है वो आगंतुक है कभी आता है जाता है वैसे कर्म भी आता है जाता है यदि किसी कर्म और भोग के आने पर अपने को छोटा मानेंगे और किसी कर्म और भोग के आने पर अपने को बड़ा मानेंगे तो छोटेपन और बड़े पन के झूले पर झूलते रहेंगे स्वस्थ जीवन की प्राप्ति नहीं होगी आपने वो स्वामी विवेकानंद जी का सुना होगा वो लंदन में किसी सड़क पर जा रहे थे पैदल शुरू शुरू में गए थे उतनी सुसंस्कृत परिष्कृत वेशभूषा नहीं थी तो दो अंग्रेज आपस में बातचीत कर रहे थे ये कोई बहुत नीची कोठी का आदमी मालूम पड़ता है उन्होंने सुन लिया अंग्रेजी तो जानते ही थे वो फिर उनमें से एक ने आके पूछा कि तुम किस देश के नागरिक हो हंसी उड़ाने के लिए तो उन्होंने कहा कि हम उस देश के नागरिक हैं जिस देश में वेशभूषा से मनुष्य का बड़प्पन नहीं आका जाता का बहुत बढ़िया वेश धारण कर लिया अच्छा कपड़ा पहन लिया तो अच्छे हो गए और बुरा कपड़ा पहन लिया तो बुरे हो गए कपड़े में अच्छाई बुराई नहीं होती है वो कपड़े वाले में अच्छाई बुराई होती है तो ये जो संसार के भोग हैं ये जिनको ज्यादा प्राप्त हो लाख रुपए की मोटर पर चढ़े तो बड़ा और बीस की मोटर पर चढ़े तो छोटा ये कोई बड़प्पन का मापदंड नहीं है तो बोले दिन भर काम में लगा रहे जुता रहे तो बड़ा और थोड़ा काम करे तो छोटा ये काम बड़प्पन का मापदंड नहीं है बाहर ऐसे भीतर जो आत्मा है वो भोग और कर्म से ना बढ़ता और न घटता इसी से वेदांत में ब्रह्मज्ञानी की महिमा का जहां वर्णन आता है ऐसा नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्धते जैसे ये नित्य महिमा है कि वो किसी कर्म से बढ़ता नहीं और किसी कर्म से घटता नहीं नास तपति किमहम पाप मकरव किमहम साधु न करव किमहम पापम करवम उसको ये पछतावा कभी नहीं होता कि मैंने अच्छा काम क्यों नहीं किया मैंने बुरा काम क्यों किया तदिगमे उत्तर पूर्वाघयो अश्लेष विनाश तदव्यपदेशा जब परमात्मा का अधिगम हो जाता है ये ब्रह्म सूत्र है तदिगमाधिकरण तदिगमें परमात्मा का अधिगम हो जाने पर उत्तर हो अश्लेष विनाश उत्तर कर्म जो हैं उनका अश्लेष हो जाता है बाद में ज्ञान के बाद जो कर्म होते हैं वो लगते नहीं माने अभिमान उत्पन्न नहीं करते और पहले के जो कर्म हैं उनका विनाश हो जाता है माने उनमें मैं करता हूं ये अभिमान नहीं रहता तो उसको मन में क्या आया क्या गया इसकी भी फिक्र नहीं होती है मन विक्षिप्त है कि समाधिस्थ है इसकी भी फिक्र नहीं होती है स्मृति हो रही है कि विस्मृति हो रही है कि इसका भी ख्याल नहीं होता है ये बड़ी अद्भुत लीला है आपको कई बार सुना चुका जिस वस्तु का जिस समय अपरोक्ष अनुभव होता है उस समय उसकी स्मृति नहीं होती और जिस समय जिस वस्तु की स्मृति होती है उस समय उसका अपरोक्ष अनुभव नहीं होता अपरोक्ष अनुभव और स्मृति ये दोनों परस्पर विरूद्ध हैं इसको ऐसे समझो है ना? कि इस समय हम गोविंद भाई को देख रहे हैं कि हमारे सामने बैठे हैं अपरोक्ष हो रहा है इस समय इनकी याद नहीं है स्मृति नहीं है अपरोक्ष है बोला दिख रहे हैं और जब ये चले जाएंगे अपने घर तब हम इनकी याद करेंगे तो जिस वस्तु की जिस समय स्मृति होती है उस समय उसका अपरोक्ष अनुभव नहीं होता और जिस समय जिस वस्तु की अपरोक्ष अनुभूति होती है उस समय उसकी स्मृति नहीं होते कल देखा था किसी को हैंगन गार्डन में आज यहां उसकी याद कर रहे हैं और आज जिसको आप देख रहे हैं उसको देख रहे हैं उसका अनुभव कर रहे हैं उसकी याद नहीं कर रहे हैं स्मृति और अनुभव एक समय एक साथ एक अंतकरण में नहीं रहते अब देखो अपना जो आत्मदेव है ना ये साक्षात अपरोक्ष है वो अपना आपा है दूसरे को देखोगे तो कभी परोक्ष होगा तो याद आवेगी और कभी अपरोक्ष होगा तो अनुभव होगा लेकिन अपना जो आत्मा है इसमें परोक्ष और अपरोक्ष का भेद नहीं है ये तो स्वयं साक्षात है इसलिए अनुभव स्वरूप आत्मा के साथ स्मृति का कोई संबंध ही नहीं जुड़ता अब हम भूमिका बना रहे हैं अगले प्रकरण के बोला ये याद करने के लिए नहीं है वो याद तो उसकी आती है जिससे राग होता है कभी कोई सुख देने वाला होता है या उसकी आती है जिससे द्वेष होता है जिसने कभी दुख दिया होता है और अपना आप जो है ये न राग का विषय है न द्वेष का विषय है ये तो साक्षात अनुभव स्वरूप आत्मदेव तो ये स्मरण आवे इनका तभी समझना कि ये परोक्ष है स्मरण ना आवे तब तो स्वयं ही स्वयं है स्मृति जो है वो अनुभव से नीचे गिरी हुई चीज है ना अनुभव के समान है ना अनुभव के समकाल है ना अनुभव के समकक्ष है ना अनुभव के समकाल है तो स्मृति क्या आती है अरे हमारे गुरुजी ने ऐसा उपदेश किया था हमने अमुक पोथी में ऐसा पढ़ा था एक दिन हमको ऐसी जुक्ति याद आई थी इन सब बातों का स्मरण होता है ये अपना आप जो है ये तो स्मरण का प्रकाशक है स्मरण का विषय नहीं है ये इसकी रोशनी में मालूम पड़ता है कि हमारे मन में कोई स्मरण हो रहा है, है नकाशित नहीं होता अग्नि वो चीज है जिससे दीपक प्रज्वलित होता है उस प्रज्वलित दीपक की रोशनी में जो चीज दिखती है वो अग्नि नहीं है दीपक की रोशनी में जो वस्तु दिखती है सो अग्नि नहीं है अग्नि से जिससे दीपक प्रज्वलित हो रहा है वो अग्नि है तो ये वृत्ति माने बत्ती बोला वृत्ति माने बत्ती इस बत्ती पर जो आत्मा का प्रकाश आरूढ़ हुआ ये वृत्ति जो आत्मा प्रकाश से प्रज्वलित हुई और विषय को दिखाती है तो जो चीज इस वृत्ति के प्रकाश में दिखता है सो आत्मा नहीं जिससे इस वृत्ति में प्रकाशने का सामर्थ्य आता है है ना? इसको जो सत्ता पुराण देता है वो आत्मा अच्छा तब तो फिर ये समझो कि चाहे कोई विषय हो अच्छा हो या बुरा और कैसी भी वृत्ति हो मलिन हो विक्षिप्त हो समाहित हो मूर्छित हो है ना वृत्ति और विषय की अवस्था हमारे ऊपर कोई असर नहीं डालती है आहा। आहा। नकल पर असर पड़ता है असल पर असर क्या है ये तो असली चीज है अपना आप स्वप्रच्य तो भवेश बस सब आत्मा जो है यहां तक हो कि एक बार आपको फिर से दोहरा दें कि ईश्वर ने आत्मा को उत्पन्न नहीं किया है और ईश्वर आत्मा को मार नहीं सकता और ईश्वर आत्मा को कहीं भेज नहीं सकता और ईश्वर आत्मा को गिरा नहीं सकता क्यों असल में जो ईश्वर की आत्मा है वही आत्मा है तो ईश्वर अपने को जिला नहीं सकता जन्म नहीं दे सकता ईश्वर अपने को मार नहीं सकता ईश्वर अपने को भेज नहीं सकता ईश्वर है ना अपने को छिपा नहीं सकता ईश्वर अपने को गिरा नहीं सकता क्योंकि जो ईश्वर की आत्मा है वही असली आत्मा है और हमारी आत्मा का वही स्वरूप है नारायण अच्छा तो ये समझ लो कि एक बार जहां आवरण भंग हुआ भ्रांति टूटी अध्यास निवृत्त हुआ अज्ञान मिटा ये वेदांतियों की भाषा है आवरण भंग होना है भ्रांति का निवृत्त होना अध्यास का टूटना अज्ञान का निवृत्त होना ये कहो कि ये सब हैं और निवृत्त होते हैं सो बात नहीं है ये सब के सब नहीं हैं कल्पित हैं केवल आत्मा की स्वयं प्रकाशता को अद्वैता को समझाने के लिए ये आ, सा इस तरह से कल्पित करके इनका निरूपण किया जाता है नारायण तो तो पहले प्रकरण में क्योंकि विश्व है ना व्यवहार रूप जागृत अवस्था इसमें आगम से समझाया वेद के द्वारा समझाया और दूसरी स्वप्नावस्था है उसको तर्क से काट दिया अब तीसरी एकत्वरूप जो अवस्था है प्राज्ञ की उसको युक्ति से समझाते हैं और अला शांति प्रकरण जो है वो सुर्ख युक्ति विरहित तो है अलाप शांति अच्छा अब दूसरी प्रक्रिया देखो दूसरी प्रक्रिया क्या है कि आगम प्रकरण जो है वो तो प्रतिज्ञा मात्र है उसमें दो प्रतिज्ञा हैं स्वीप मिथ्या है और अद्वैत सत्य है तो युक्ति और तर्क के सहारे से द्वैत मिथ्या है ये बात दूसरे प्रकरण में बताई और युक्ति तर्क के सहारे अद्वैत सत्य है ये बात अब तीसरे प्रकरण में बता रहे हैं अच्छा तो युक्ति तर्क के बारे में भी कोई बात प्राय प्राय बड़े बड़े विद्वानों के बारे में बात देखी गई कि जब दूसरे के मत का खंडन करना होता है तब तो वो बड़े सूरवीर बन जाते हैं तर्क पर तर्क युक्ति पर जुक्ति कर ले। लेकिन जब अपने मत का समर्थन करना होता है तो ढीले पड़ जाते हैं कहते हैं कि अब दूसरे का खंडन हो गया तो हमारा तो सिद्ध ही है अब इसमें तर्क युक्ति की क्या जरूरत है तर्क शब्द का अर्थ है तर्कन तर्कन माने अभ्युहन नवीन नवीन जुक्तियों के द्वारा पूर्व पक्ष का खंडन करना और उत्तर पक्ष का समर्थन करना तर्कते अभ्युजते तर्कनम तर्क तर्कते अने तर्क तर्क तर्कनम तर्क दूसरा अर्थ तर्क शब्द का बताते हैं नैरुक्त लोग कर्तनम तर्क कैसी का नाम तर्क है कर्तनम तर्क कर्त एव तर्क इत्य से यथा हिंसा सिंह इति जैसे हिंस को सिंह बोलते हैं वैसे कर्त को तर्क बोलते हैं जो काटे सो तर्क कर्तरी कृतिकृंतने धातु है उससे कर्त शब्द बनता है और कर्त को उलट दिया तो तर्क हो गया ये वर्ण विपर्जय वर्ण विपर्जय की रीति से तर्क शब्द बना तो अब एक अकृपण वस्तु का अका, अकारपण्य का निरूपण करना प्रारंभ करता है तो वेद में जब किसी की निंदा करनी होती है तब उसको कृपाण कहते हैं लोक में भी किसी को न किसी की निंदा करनी होती है तो कहते हैं बड़ा कृपण है है ना सूम है मक्खीचूस है ऐसे कृपण को बोलते हैं ना लोक में कृपण किसको बोलते हैं कि जिसको कमाना तो आवे परंतु खर्चना ना आवे जिसको अर्थागम की प्रक्रिया मालूम होवे परंतु अर्थ वितरण की प्रक्रिया जिसको न मालूम हो उस अधूरे अर्थशास्त्री को कृपण बोलते हैं हाँ। तो बढ़े बढ़े बढ़े अरे निकालने का भी ढंग रखना चाहिए कानपुर में एक बनावटी तालाब बनाया है हो बड़ा पानी देता है बना हुआ है बनावटी ए, उसमें ऐसी मशीन लगा दी है कि समुद्र की तरह रंग भी डाल के रखते हैं पानी में तो समुद्र की तरह होता है और जब उसमें मशीन चलती है तो बड़े बड़े जुवार और तरंग उठते हैं उसमें लोग नहाते है, हैं ऊपर से कूदते हैं तो जब चाहे उसको भर लेते हैं लेकिन अगर जरूरत पड़े तो एक मिनट के भीतर है न उसको खाली कर सकते हैं अगर कोई डूबने लग जाए उसमें डूबने लग जाए तो एक मिनट के भीतर उसको खाली कर सकते हैं उसके तह में ऐसी चीजें लगी हैं है ना कि आदमी अगर डूबे तो वो तो भीतर न जाए और पानी तारा का सारा भीतर चला जाए तो आदमी को अगर लाने का मार्ग मालूम होना चाहिए तो निकालने का भी मार्ग मालूम होना चाहिए लाभ तो होवे परंतु वितरण न होवे दान न होवे तो वो धन बटोरने वाले को ही ले डूबता है ये ये पैसे का सिद्धांत है उसको कृपण बोलते हैं अब परमार्थ में कृपण किसको बोलते हैं जल्द थोड़ा थोड़ा करके इसको समझो कल्पना कर ली कि ये मेरा है तो ये कल्पना तो कर ली कि मेरा है उस दुकान से मेरी दुकान में आ गया मेरा है लेकिन जैसे उस दुकान में से आके मेरा बना था वैसे मेरी दुकान से दूसरी दुकान में जाके ये उसका भी बन जाए ये जो अर्थ का स्वभाव है धन का स्वभाव है उसको अस्वीकार कर देना इसी का नाम कार्पण है तो उपनिषद में कृपण का निरूपण है निंदा है जो बैग गार्गी ए तद अक्षरम अभिदित अस्मान लोकात् कृपाणा हाज्ञ बल के कहते हैं कि गार्गी अपनी पत्नी से बोलता है अपना वेदांत अपनी पत्नी को समझाते थे वो किसी कैसी को भ्रांति हो जाती है, कि जीओं है। ना कि बाबा बाबाजियों की विद्या है तो वो अपनी पत्नी को वेदांत समझाते थे दो तो पत्नी थी ना उनकी कात्यायनी और मैत्रेयी दोनों पत्नियों को वेदांत समझाते थे वो हाँ, ये तो गार्गी तो दूसरी है हाँ, लेकिन अपनी पत्नियों को वेदांत समझाने का काम उन्होंने उपनिषद में किया है मैत्रेयी से बोले की मैत्रेय यहाँ का अब मैं संन्यास वा, लेने वाला हूं प्रब्रजिशियन वा आमस में मैं अब सन्यास लेना चाहता हूं सन्यास लेना चाहता हूं का अर्थ है कि निर्द्वंद होकर विचरण करना चाहता हूं सृष्टि में किसी स्थान की आसक्ति के बिना वस्तु की आसक्ति के बिना व्यक्ति की आसक्ति के बिना है ना वस्तु की आसक्ति व्यक्ति की आसक्ति और स्थान की आसक्ति छोड़कर मैं अब अंतर दृष्टि से अपने जीवन का संचालन करना चाहता हूं प्रब्रजिश्यन वह अस्मी और ज्योशर मई दृष्टि से अब अपने जीवन का संचालन करूंगा एक ही घर मेरा है है ना एक ही तरह का भोजन करूं और एक ही तरह के व्यक्तियों में रहू अब ये बंधन मैंने छोड़ दिया प्रब्र... प्रब्रजिश्यन वह अस्मी तो आओ कात्यायनी से तुम्हारा बटवारा कर दूं कुछ संपत्ति तुम्हारे लिए और कुछ कात्यायनी के लिए यह उपनिषद में प्रसंग आता है मैत्री ने कहा कि क्यों भगवन ये जो हमको तुम हिस्सा बखरा बटवारा करके दोगे इससे मुझे अमृतत्व की प्राप्ति होगी ए? जागे के बोले अमृतत्व से तू नाशास्ती किस्सेना धन चाहे किसी के पास कितना हो जाए लेकिन उससे अमृतत्व की प्राप्ति तो नहीं हो सकते सच्चा सुख और सच्चा जीवन अमृतत्व माने देखो जिसमें अमृत के समान तो स्वाद हो माने परम सुख हो और मृत्यु का दुख ना हो तो सच्चा जीवन और सच्चा सुख इसका नाम अमृतत्व है अमृतत्व से धन से तो आज तक किसी को सच्चा जीवन और सच्चा सुख नहीं मिला है आशा भी मत करो मैत्रेय ने कहा कि फिर भगवान ये ना हम नामृता श्याम किम तेना कुरियाम जिससे मुझे अमृत की प्राप्ति नहीं होगी वो धन संपत्ति लेकर मैं क्या करूंगी मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए अमृतत्व चाहिए देखो घर गृहस्थी में हो पति पत्नी बैठ करके ऐसी बात करते ऐसे जाग्ञ बल के जब जनकपति सभा में और गार्गी ने प्रश्न किए कृपण कौन है कृपण वो है जो जीवन काल में अपने आत्मा को न जाने जो वै गार्गी एक तदक्षरम अभिदित्वा इस साक्षात अपरोक्ष अपने आत्मारूप अविनाशी तत्व को न जानकर मर जाए आत्मज्ञान के बिना मरना यही कृपण का लक्षण है चलियो इसमें तो बात आई नहीं पूरी बात यू नहीं आई कि आखिर उसने इस जीवन में अविनाशी परमात्मा को क्यों नहीं जाना है इसलिए कि संसार के विषय भोगों को विषयों को उनके संबंध को और उनके अभिमान को असल में विषय किसी के नहीं होते हो खाना पीना तो सबका चलता है क्या ज्ञानी खाते नहीं क्या ज्ञानी पीते नहीं क्या ज्ञानी पहनते नहीं ना संबंध और अभिमान ये मेरा है ऐसा संबंध और उसमें मैं पना मेरा पना इन वाला मैं यही तो बंधन है सर्वथा उन्मुक्त जीवन मुक्त जिसको बोलना क्यों नहीं हुआ बोले इसलिए नहीं हुआ कि पकड़ के बैठा था कृपाण न इस कार्पण्य ने कृपाण का काम किया उसको परमार्थ से काट दिया और इसीलिए उसके ऊपर ईश्वर की कृपा भी नहीं हुई ये कृपा क्रिपा, कृपाण कृपाण है ना ये आ तो बोले कृपण तो सर्वथा अनिंदनीय है जिसने मनुष्य जीवन प्राप्त करके और सत्य को नहीं पहचाना सत्य को पहचानने की सामग्री होते हुए भी उसने तो महाविनाश किया तो दूसरे प्रकरण में ये बात बताई गई कि स्वप्न माया गंधर्व नगर आदि दृष्टांतों से और दृश्यत्व अंतवत्व आदि हेतुओं से जो बाह्य सृष्टि अपने से अन्य रूप जो सृष्टि दिखाई पड़ रही है वो मिथ्या है तो कार्य सृष्टि को मिथ्या बताया कारण सृष्टि बची रहे और कारण सृष्टि अगर बची रहे तो कार्य तो नान्तरीय है नान्तरियक कहने का अभिप्राय यह कि जहां कारण होगा वहां कार्य की उत्पत्ति फिर से हो जाएगी इसलिए जैसे कार्य को मिथ्या सिद्ध किया वैसे कारण को भी मिथ्या सिद्ध करके कार्य कारण के भेद से रहित जो अद्वैत तत्व है वही परमार्थ है ये विशेष बात है वेदांत की हो वेदांत की नहीं अद्वैत वेदांत की माने शांकर संप्रदाय सम्मत जो औपनिषद सिद्धांत है उसकी ये विशेष बात है देखो बौद्ध कारण दोनों नहीं मानते हैं परंतु अधिष्ठान को नहीं स्वीकार करते आत्मा ब्रह्म की सिद्ध एकता जहां दोनों एक हैं उस अधिष्ठान सत्य को स्वीकार नहीं करते परंतु कार्य कारण को मिथ्या मानते हैं यह बौद्ध है और वैष्णव जितने हैं वे कार्य कारण की एकता मानते हैं वैष्णव सै साक्त गणपत्य सौर ये जितने हैं ये सब कहते हैं कि ईश्वर ही जीव बना है ईश्वर ही सृष्टि बना है बोला अहम चं सर्वम ईश्वर एवं वासुदेव एवं तो कार्यावस्था में भी ये अपने कारण ईश्वर से अभिन्न नहीं है ये सब वैष्णव सब शय सब साक्ष सब गाणपत्य सब सौर अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं परमेश्वर को वही बनाने वाला और वही बनने वाला तो कारणत्व तो को सत्य मानते हैं भला और ये अद्वैत वेदांती जो हैं वो परब्रह्म परमात्मा को अभिन्न निमित्तोपादान कारण नहीं विवर्ती अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं माने कार्य कारण भाव परब्रह्म परमात्मा के साथ वास्तविक नहीं है चार बात मानते हैं कार्य भाव ही सत्य है कारण भाव सत्य नहीं है और जैन मानते हैं कार्य कारण भाव दोनों सत्य है बोला और बौद्ध मानते हैं कार्य कारण भाव दोनों मिथ्या है ये देखो एक कक्षा कर दे कार्य सत्य है कारण मिथ्या है ये चार बाक मत है प्रकृति वकृति कुछ नहीं है बोला प्रकृति ईश्वर ये सब कुछ नहीं जैन कहते हैं कार्य कारण दोनों सच्चे हैं और बौद्ध कहते हैं कार्य कारण दोनों मिथ्या हैं वही उपासक लोग कहते हैं कार्य कारण दोनों एक हैं और अद्वैत वेदांती कहते हैं कार्य कारण भाव द्व तत्व की सिद्धि के लिए अध्यारोपित है इसलिए इसका अपवाद करना भी आवश्यक है जिस देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न सजातीय विजातीय स्वगत भेद से शून्य प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न चैतन्य अनंत अधिष्ठान में ये कारण भाव अध्यारोपित है वही वस्तुतः परमार्थ है और वही आत्मसत्य है तो अब बोले भाई आओ तर्क से बात सिद्ध करें तो तर्क के संबंध में एक सीमा है वो हाँ वेदांतियों में तर्क को असीम छुट्टी नहीं है तर्कताम माँ कुतर्कताम वो कहते हैं तर्क करने की तुमको छुट्टी है लेकिन कुतर्क करने की छुट्टी नहीं है तर्कताम माँ कुतर्कताम तो ये बात धर्मात्माओं ने भी लिया और ब्रह्मवादियों ने भी लिया मनु जी कहते हैं कि आर्षम धर्मोपदेश वेदशास्त्रा विरोधिना यर्के अनुसंधत्ते स धर्म वेद जो आर्ष धर्मोपदेश है उसको वेदशास्त्रा विरोधी तर्क से अनुसंधान करो तर्कता मां को तर्कता तब करो कुतर्क मत करो तो वेद में मंत्र ही आता है नैसा तर्केण मतिरापने या कठोपनिषद में आया ये ब्रह्म विद्या केवल तर्क से नहीं प्राप्त हो सकती प्रोक्ता अन्य नही सुज्ञा प्रेष कर जब सदगुरु इसका उपदेश करता है तब अनुभव होता है क्योंकि सब का निषेध कर दो ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं सब का साक्षी दृष्टा मैं लेकिन मैं अद्वय हूं ये कैसे मालूम पड़े तो उसमें महावाक्य की आवश्यकता पड़ जाती है अब ले आओ तर्क करें तर्क कैसा आप जानते हैं ब्रह्मसूत्र में एक प्रकरण ही है इसका तर्क का प्रतिष्ठाना तर्क में प्रतिष्ठा नहीं है तर्क प्रतिष्ठाना तर्क एक जगह पर स्थिर नहीं कर सकता क्योंकि एक तर्क से एक बात सिद्ध होगी तो दूसरा बुद्धिमान पुरुष होगा तो दूसरा तर्क करके उसको काट देगा इसलिए पहले ध्री निश्चय कर लो और फिर उसके समर्थन में तर्क करो संशयवादी मत बनो सिद्धांतवादी बनो मध्य मध्यकाल के दर्शनों में संशयवाद बहुत बड़ा मिलता है संशय रहस्यवादी मत बनो संशयवादी मत बनो स्थूलवादी मत बनो वस्तु की परीक्षा करो लक्षण और प्रमाण के द्वारा तो आओ तर्क से भी विचार करें तो तर्क से विचार करने के लिए कि केवल अद्वैत ही सत्य है ये प्रकरण प्रारंभ करते हैं उपासना उपासनाश्रितो धर्मो जाते ब्रह्मणि बरतते जान बुझ के थोड़ी देर भी कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं देर वो भी बता कई लोगों के चित्त में उपासना शब्द का बड़ा प्रेम है बड़ा मोह है उपासना माने पास बैठना उप माने पास और आसना माने बैठना किसी के पास बैठना तो बहुत लोग अपने घर में नहीं बैठते हैं दूसरे के घर में जाकर बैठते हैं हैं? वो भी उपासना है हो और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे के घर में जाते तो नहीं है लेकिन दूसरे को अपने घर में बुला लेते हैं ये भी उपासना है दोनों में कंपनी चाहिए ना चिंता नहीं रह सकते बोले भाई मनुष्य तो सामाजिक सामाजिक प्राणी है अकेला कैसे रहे कुछ न कुछ तो सहारा चाहिए ना कुछ न कुछ तो सहारा चाहिए तो अब उपासना दोनों में है अब एक आदमी जो है वो एक के पास जाके बैठता है एक आदमी है दूसरे को अपने पास बुला के रखता है तीसरा ठौर ठौर है ना भटकता रहता है और चौथा जो है वो इतना स्वस्थ है ये एकांत में भी अपना जीवन व्यतीत कर सकता है अब आप देखो पामर जगह जगह बैठने में तो पामरपन है और दूसरे के घर जाके बैठने में हीनता है और अपने घर बुला के बैठाने में पराधीनता है वो आवे तो खुशी ना आवे तो किसी दिन डूब जाए ना आवे तो तो किसी के घर जाके बैठने में तो हीनता है और उसको बुलाए बिना रह न सके तो पराधीनता है और जगह जगह भटकना का ये तो पामरता है ऐसा निर्द्व जीवन चाहिए है ना कि चाहे कोई आवे चाहे किसी के घर जाना पड़े चाहे घूमना पड़े चाहे शांति से बैठना पड़े है ना लोकवत्तु लीला कैवल्य कभी एकांत में रह ले कभी लोगों के बीच में रह ले ऐसी निर्द्व जीवन की उन्मुक्त स्थिति होनी चाहिए ना? तो अब आपको तैयार करता हूँ इस बात के लिए उप उपनिषद में जो ये बात लिखी है क्या यद वाचान अभ्युदितम जैन बाघ अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मी नेदम है ना जिसको तुम अपने पास बुला के बैठाते हो वो ब्रह्म नहीं है और जिसके पास जा के तुम बैठते हो वो भी ब्रह्म नहीं है और जिसके लिए भटकते हो वो भी ब्रह्म नहीं है ये जो तुम्हारा निर्द्वंद्व आत्मा है, है ना हर हालत में एक तरीका अरे तुम जिसके ऊपर हाथ रख देते हो वो अमृत हो जाता है तुम्हारे अंदर वो चीज है भटकना तो नहीं उपासना, उपासनाश्रितो धर्मो जो धर्म माने जो जीव यहां धर्म शब्द का अर्थ जीव है यह भी बड़ा विरक्त है हा बौध बौद्ध आमनाय में जीव के लिए धर्म शब्द का प्रयोग होता है बौद्धता गौड़ उपादाचार्य ने भी यहां जीव के लिए धर्म शब्द का प्रयोग किया है तो ये धर्म क्या हुआ धारणात धर्म जो हाथ पांव है ना आख कान नाक जीव पेट जो जीभ और पेट दोनों में समन्वय रखे हो उसका नाम जीव है ना? जिह्वा और उदर दोनों में जो समन्वय रखे है उसका नाम जीव कैसे तो उतना ही खाए जितना पेट में पक जाए ये जीव और पेट का समन्वय है तो धर्म कार्य क्या है कि आंख और पांव में हाथ और त्वचा में आंख और गति में तो आंख और पांव में कान और जो बात में समन्वय रखे हो धारणार्थ धर्म जो धारण करे धारण करे सबको समन्वित रखे जीव के पीछे चले गए तो पेट खराब हो गया है कान के पीछे चले गए तो जबान खराब हो गई दूसरे की निंदा सुन के आओ और बकने लगो है ना कान के पीछे गए तो जबान खराब हो गई और जीभ के पीछे गए तो पेट खराब हो गया आंख के पीछे गए तो पांख गलत जगह चला गया गलत जगह पहुंच गया तो जो इस शरीर में रह करके शरीर को धारण करता है विचार करके बोलता है विचार करके भोगता है विचार करके करता है विचार करके संग्रह करता है ये जो विचारों का नियंता धर्म है वो धर्म धारणा धर्म तो ये उपासना का आश्रय लेता है तो उपासना का आश्रय लेता है तो क्या सोच करके लेता है कि ये सोचता कि जब ये सृष्टि नहीं थी तब अद्वैत ब्रह्म था और जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तब अद्वैत ब्रह्म रहेगा जाते ब्राह्मण बरतते इदानीं तू हम जाते ब्राह्मण बरते इस समय तो हम ये उत्पन्न हुई सृष्टि में बरत रहे हैं तो शुद्ध ब्रह्म कहा मिलेगा बोले आओ उपासना करें तो सृष्टि के पहले जो अजन्मा ब्रह्म था और सृष्टि के बाद जो अजन्मा ब्रह्म रहेगा उसको हम प्राप्त करेंगे उपासना के द्वारा ऐसा निश्चय करके जो जीव बैठ गया है उसको बोलते हैं कृपण कृपण क्यों बोलते हैं उसको तो वो ये नहीं वो समझता है कि कारण अवस्था में ब्रह्म द्वितीय था और कारण अवस्था में ब्रह्म द्वितीय रहेगा अभी तो कार्य अवस्था में है तो कारण अवस्था में जा करके मैं ब्रह्म से अभिन्न होऊंगा या ब्रह्म को प्राप्त करूंगा ये जो उसका ख्याल है इसने महाराज जैसे कोई अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार दे ऐसे इसने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार दी, कैसे मार दे तो बोले सृष्टि दशा में ब्रह्म मानो है ही नहीं माने अपने जीवन से उसने ब्रह्म का बहिष्कार कर दिया उसका प्रीतम तो वही था उसके पीछे खड़ा था और वो क्या सोच रहा था कि वो तो पेरिस चला गया दिल में दुख होगा कि नहीं है? वो दुखी है क्यों प्रीतम जो है जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर करते हमारा यार है हम में हमन को इंतजारी क्या हमन को बेकरारी क्या है तो जो लोग ये समझते हैं कि सृष्टि उत्पन्न होने के पहले अजन्मा ब्रह्म था सृष्टि नष्ट हो जाने के बाद अजन्मा ब्रह्म रहेगा और जीवन भर हम उसके लिए प्यासे रहेंगे उसके लिए रोते रहेंगे उसके लिए आंसू बहाते रहेंगे है ना? उसका उसकी याद कर कर करके जीते रहेंगे तब मरने के बाद ब्रह्म मिलेगा बोले असल में वो अपने अंतकरण को अपनी इंद्रियों को अपने भोगों को छोड़ने में असमर्थ वैराग्यहीन दुनिया को पकड़ करके बैठे हुए कृपण लोग हैं किसी से इसी से उनको कृपण कहते हैं तो असल में उपास और उपासना ने कहा ना जन मनसा न मनुते जे नाह मनोमताम तदेव ब्रह्मत्व विद्धि नेदम यदिदम उपास मन से जिसका मनन नहीं हो सकता जन मनसा न मनुते आ, जे नाह मनोमताम बोले देखो एक मन के सामने है और एक मन के पीछे है मन पर रोशनी फेंकता है तब मन प्रकाशित होता है आपने देखा होगा घर में शीशा होता है ना शीशा सड़क पर से कभी मोटर गुजरती है तो उसकी रोशनी शीशे पर पड़ जाती है तो घर में उजेला हो जाता है तो बोले अरे शीशे में से उजेला आया और घर उजेला हो गया क्या नहीं शीशे में से नहीं आया है ना वो तो रोशनी तो अलग है ना?